माई पाश्चुश्रोत्र बलियां ब्रह्मोपन छिकोपनिषद अध्याय के नवम खंड के भाष्य तक कुछ विचार हुआ अभी दसम खंड का भाष्य टीका बाकी है मंत्र हो गया था दसम खंड का भी थी। ठीक है कहते हैं कथम पुनः यावद आदित्य उत्तर तो उदयता दक्षिण तो अस्तम्यता ट्वीस तवत ऊर्द उदयता इति अस्तमेता ये कैसे कहा जाता है जितने काल से आदित्य उत्तर में उदय होता है दक्षिण में अस्त होता है उससे दोगुना काल लेकर के ऊपर में उदय होना और नीचे अस्त होना यह कैसे होगा ये कैसे होगा नहीं तत्र उद्वास काल सेवा अधिकतम तो अस्त वहां पर विवाह काल ज्यादा भी नहीं है ये न उदय अस्त तो में कालाधिकार भोग काल आधिक्यम से जिससे कि उदय काल और अस्तकाल के अधिक होने से भोग काल अधिक हो ऐसा हो नहीं सकता ये शंक आ गई तो उत्तर देते हैं वासी इलावृतवासिर्वत प्राकार्य रश्मिता दृश्य क्षेत्र प्रवेशा सवित्रवास अरे इलावृत वह सुबेरुपर्वत के निचे भाग में इलावृत पर्व है चारों पर्वत इलावृत पर्वत है इलावृत वा उस गांव का नाम है नगर का नाम है वहां रहने वालों के लिए इलावृतवासी नाम है उस पर्वत के तलहट्टी में जो रहते हैं सुमेरू पर्वत के नीचे नीचे भाग में है जो लोग इलावृतवासी लोग उनका सर्वतः पर्वत प्राकार अनिवार्यता है हर प्रकार से वो अधेरे में बैठे हुए हैं अधेरा ऐसा है ऊपर पर्वत के ऊपर में छठ जैसा है सूर्य घोपरा ऊपर वो छत जैसे ढके हुए हैं वो सूर्य का किरण वहां मिलता नहीं उनको हर प्रकार से का पर्वत प्राकार निवारित प्र, पर्वत के जो प्राकार है छत है उसके द्वारा निवारित आदित्य रश्मि आदित्य की रश्मि निवारित नहीं आदित्य की रश्मि नहीं मिलती उनको ऐसी लोग है उनको ऐसा दिखाई पड़ता है जब ऊपर में किरण फैल जाते हैं सूर्य के अपने यहाँ तक तो नहीं आ रहे हैं तब सविता उध् इव उदयता अरबांग अस्त ऐसा लगता है कि सूर्य ऊपर उदय हुआ है और नीचे अस्त होता है ऐसा लगता है दृश्य, ऐसा दिखाई दे रहा है क्यों पर्वत उर्धात् सवित्र प्रकाश है पर्वत के जो ऊपर छिद्र है उसमें प्रवेश है का, सविता का प्रकाश ऊपर है उनके वहां तक नहीं पहुंचा है इसलिए ऐसा लगता है ऊपर में देखने से लाइट जैसे छत में कोई टर्चा आदि जल रहा हो लगता है ऊपर में तो प्रकाश दिखेगा बाहर से जैसे दिखेगा किंतु तो अपने पास प्रकाश नहीं होता ऐसा दिखाई पड़ता है तो ऊपर में उदय हो रहा दिखता है तो और उस छत में जला हुआ लाइट जो ऊपर के भाव लाइट जलता होगा यहां से ऊपर में कोई प्रकाश दिखेगा रोशनी दिखेगी बाहर से और दूसरे स्थान पर नीचे दिखाई पड़ती है तो ऊपर में उदय होना जैसा लगता है और नीचे अस्त होना जैसा लगता है क्यों वो पर्वत के ऐसे आकार प्रकार ऊपर में छत जैसा है जिसके द्वारा सूर्य की किरणें ढके हुए उनके पास पहुंच नहीं रहा उनके लिए ऐसा मिलता है टीका <kling> में कहते हैं नेरु चतुर्दीशम इलावृतम नाम वर्ष प्रसिद्धम नेरू के चारों तरफ सुमेरु पर्वत के चारों तरफ इलावृत नाम का वर्ष माने खंड भाग है प्रसिद्ध क्षेत्र है चारों तरफ है। इलावृत वर्ष कहते हैं उसको मान लो लोग रहते हैं निवास करते हैं तन निवासी नाम उस इलावृत में रहने वाले जो जो लोग होंगे उनका प्राणी नाम तन निवासी नाम प्राणी नाम इलावृत प्रदेश में रहने वाला प्राणी होगा। उभयता पर्वताभ्याम मानस उत्तर सुबेरुभ्याम दो पर्वत उनके से ढके हुए होते हो एक तो मानस पर्वत है और एक उत्तर सुबेरू है दो के द्वारा अच्छा अधिक है उभयतः पर्वताभ्याम मानस उत्तर सुमेरुभ मानस पर्वत और उत्तर सुमेरु पर्वत के द्वारा पर्वत ऐसे वो नीचे है पहाड़ के नीचे पड़े ऊपर फैले हुए पर्वत है दोनों प्राकार स्थानीय अभ्याम छत के स्थान में है वो उभय ऊर्वस्थित महाक्षेड़ वो दोनों उभयाभ्याम के पर्वताभ्याम भी जो चीज जो पर्वताभ्याम कहा था उभय ऊर्वस्थ उभयोग उभर ऊर्धस्ता दोनों के जो ऊपर में रहे, रहे महा महाक्षय महाक्ष है महाक्ष रोशनदान जैसा ऊपर में दिखाई पड़ता है वातायन के द्वारा निवारिता आदित्य रश्मि नाम उनके द्वारा उनका आदित्य रश्मि आदित्य के किरण निवारित होने से ऊर्धव उदयता अरवंग अष्टमेता की सविता दृश्य दृष्टि में ऐसा दिखाई पड़ता है ऊपर में सविता उदय होता है और नीचे भाग में अस्त होता है ऐसा दिखाई पड़ता है इलावृत भाषण के दृष्टि ऐसा होता है युवा शब्द यहां भी इव लगा हुआ है सविता उर्ध्वम इव उदयता ऐसा भाष्य में से क्या वास्तव में उदय अस्त नहीं है यही कहना जाते हैं युवा शब्दस्तु वस्तु वयोर वस्तु तो असत्य देवतनार्थ एक क्यों युवा शब्द जो, जो भाष्य में लगा दिया वास्तव में उदय और अस्तमय दोनों वास्तव में नहीं है यही दिखाने के लिए इव लगाया आदित्य में उदय अस्त नहीं वास्तव प्रथम सविता उदय प्रश्न होगा कि सविता सूर्य कैसे ऊपर होता हुआ उगड़ा और नीचे हो, अस्त होना कैसे होता है कहा पर्वत चित्र उर्धात सवित्र प्रकाश पर्वत के ऊपर की तरफ देखते हैं तो ऊपर की तरफ प्रकाश दिखाई पड़ता है अपने पास प्रकाश नहीं है इसलिए ऊपर उदय होगा लगता है कहते हैं पर्वत के ऊर्द्व चित्र प्रवेशात सवित्र प्रकाश है पर्वत के ऊपर के क्षेत्र में प्रविष्ट है सूर्य का प्रकाश अपने पास नहीं उनके पास ठीक है सर्वावृत प्रकाश से हर प्रकार से वो प्रकाश से आवृत है प्रकाश नहीं है उनके पास में ये आवृत के पास सर्वावृत प्रकाश हर प्रकार से प्रकाश का अभाव वाला व्यक्ति है उसका पर्वत और उपरितर क्षेत्र क्योंकि प्रकाश जितने भी हैं पर्वत के ऊपर के क्षेत्र पर प्रवेश है ऊपर की तरफ है प्रकाश अधोवर्ती नाम प्राणी नाम जो नीचे नीचे बैठे हुए है लोग हैं प्रकाश ऊपर की तरफ है नीचे बैठे हुए जो प्राणी है उनका ऊपरी प्रसारित नेत्राणाम जो ऊपर की तरफ नेत्र फैलाते हैं ऊपर देखते हैं जब सावित्रम प्रकाशम पश सविता संबंधी प्रकाश को देखने वालों का तत्र उद्यन व सविता उपलब्ध वहां सूर्य उदय हुआ जैसा लत्कार प्रकाश दिखाई पड़ता है ऊपर ऊपर अपने पास नहीं है प्रदेशांतरित दृश्यमान अदस्ताद अस्तमती और अन्य प्रदेश में नीचे की तरफ देखते हैं तो सूर्य अभी अस्त हो रहा ऐसा उनको लगता है कैसा एक दृष्टांत से समझा समझाते टीकाकार यथा उपरिष्ठाद अत्रत्य उपलब्ध मानों में जब बादल दिखाई पड़ता है हम जहां खड़े होते हैं हमारे सीधा ऊपर में दिखाई पड़ता है बादल यथा उपरिष्टात अप्रत्यक उपलब्ध मानो मेघा जिस प्रकार यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ऊपर में प्राप्त होने वाला भी मेघा वाले ऊपर देखना पड़ता है देखना को बादल को तो तथा दूरा दृश्य दूरवेश में देखेंगे तो नीचे धरती पर टिका हुआ देखता है यहाँ तो ऊपर दिखाई पड़ेगा और आगे जाकर करके नीचे दिखाई पड़ता है यथा उपरिष्ठात अप्रत्यक उपलब्ध मानो में जिस प्रकार यहाँ रहने वाले निवासियों के लिए ऊपर में दिखे जाने वाला जो मेघ है प्राप्त तो होने वाला मेघ माने बादल तो दूर आ फिर दूर में देखने दृश्य जब होता है मेघ भूतला लगना पृथ्वी में लगा हुआ दिखाई पड़ता है जैसे आकाश ऐसे दिखाई देता है ना वैसे बादल भी ऐसे वहां तो नीचे दिखाई पड़ता है या ऊपर दिखाई पड़ता है ऐसे हो जाता है अवश्य पे ऐसा निश्चय होता तथा यह भी वैसे समझना माने वो जो इरावृत वासी जब ऊपर की तरफ देखते हैं तो सूर्य की किरण उदय लगता है और प्रदेशांतर में दूसरे स्थान पर देखते हैं नीचे अपने पास को तो रश्मि नहीं है दूसरे स्थान पर रश्मि दिखाई पड़ता है ऐसा तो लगता है एक भोग काल से अविरोधेना आधिक्य आपाद्य तेन विंगेना अतिशयत्व अमृता देर भी कथ भोग भोग काल से अविरोध भोग काल में समान है विरोध अधिक जैसे जैसे पूर्व दिशा दिशावासियों की अपेक्षा दक्षिण दिशा दिशावासियों के भोगकाल ज्यादा है उसके अपेक्षा पश्चिम दिशाओं दिशावासियों को ज्यादा है उसके उत्तर दिशा उसके अपेक्षा उत्तर ऊपर वालों को ज्यादा भोग काल है ठीक है ना भोग कालस्य कोई विरोध नहीं है दुगुण भोगकाल है उनके पास विरोध है ना आधिकम आपात अधिकता है देश के के के तो दे भी। भी उत्तर देश निवासियों की अपेक्षा उर्दू देश निवासियों के लिए भोकाल ज्यादा है, है, है? तीन भी लिंग भोकाल ज्यादा है उसी लिंग के द्वारा ज्ञापन के द्वारा जो भोक काल ज्यादा है अतिशयम अमृता देवी अमृत में अतिशहिता होगी उत्तर देश देशवासियों की अपेक्षा उर्दू देशवासियों की अमृत में विशेषता होगी क्यों भोकाल ज्यादा है उनका अमृत भी विशेष होगा एक कथन करते हैं कहा तथा इत्यादि भाषियों कहते तथा ऋग आदि अमृत उपजीवी नाम पांच प्रकार के अमृत के उपजीवी लोग हैं ऋग्वेद मधुकर वाले थे ऋग्वेदी पीने वाले पूर्व दिशावासी थे और विहित को पीने वाले थे दक्षिण दिशावासी मधु उसके द्वारा निकाला गया मधु और पश्चिम दिशावासी थे सामवेद के द्वारा निकाला गया मधुकर सामवेद थे और उत्तर दिशावासी में अथर्वाग आदि थे और यहाँ होंगे गुहया आदेश यहाँ पुष्प में होगा उर्दा में वो ब्रह्म कहा प्रणव उसके द्वारा निकाला हुआ रस है ये कहा ये भाषा में कहते तथा रिगादी अमृतों की जरूरी रिगादी जो पांच प्रकार के अमृत का उपभोग करने वाले लोग हैं पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर और उर्द दिशा पांच दिशा बताया गया ऋगा मधुकर बताया ऋग्वेदेद सांवेद अथर्वेद और गुहया आदेश इत्यादि मानी लोग द्वारा मुतावाहन वाक्यादि तो ऋगा अमृत उपजीवा नाम जो रिगादि के द्वारा निकाला गया मंत्रों का अमृत के माने मंत्रों से निकाला गया जो अमृत है उसका अमृता नाम चाह रिगा अमृत का उपजीवी लोग और अमृता नाम सीगुणोत्तरो मन गए थे पूर्व दिशावासियों की अपेक्षा दक्षिण दिशा में द्विगुणा अधिकतर सामर्थ्यशाली अमृत है दक्षिण दिशावासियों की अपेक्षा पश्चिम दिशावासियों के लिए और अधिक सामर्थ्य वाला और उत्तर दिशा वाला और सामर्थ्य उर्दू दिशा वाला और सामर्थ्य एक निश्चय होता है क्योंकि तो वहां भोगकाल अधिक अधिक होने से अमृत में भी सामर्थ्य ज्यादा है इससे क्या होता है कहा भोगकाल द्वैगुण ने लिंगे ने क्योंकि अमृत में भी अतिशयता भत्ता दिखाई पड़ती प्रत्येक माने ऋग्वेद वाले अमृत के अपेक्षा यजुर्वेद वाले में अतिशय है यजुर्वेद की अपेक्षा सामवेद वाले में वाले है अपेक्षा अथर्वेद में उसके अपेक्षा भी गुहिया आदेश में क्यों भोग अधिकता लिंगे ना कहा भोग ज्यादा काल है उत्तर उत्तर में भोग काल ज्यादा है तो अमृत भी अतिशय होगा यही कहा, कहा तो अमृत उपजीवी नाम अमृता नाम सीगा अमृत उपजीवी जो लोग हैं रिगादी अमृत के उपभोग उपभोगी बसुवादी जो है बसुवादी लोग और अमृत में भी रिगादि का उपभोग करने वाले व्यक्ति में भी और अमृत में भी रिगादी के उपभोग करने वाले व्यक्ति पांच हैं अलग अलग पांच हैं ज्यों है। ये क्योंकि बसु हैं रुद्र है आदित्य हैं मरुत हैं, साध्य हैं, ये पांच हैं, और अमृत भी पांच है वो पांच प्रकार के अमृत अलग अलग अमृत है इनका द्विगुणोत्तरोवत्तम दुगुरा दुगुरा उत्तर उत्तर में दुगुना दुगना, दुगना सामर्थ्यशाली का सामर्थ्य है अनुमत ऐसा अनुमान होता है क्यों भोग काल भोगकाल दैगुण्य लेकिन भोगकाल अधिक अधिक हुआ तो भोगकाल जब दुगुना दुगुना हो रहा है तो अमृत में भी और वहां पान करने वाले भी दुगुना दुगुना सामर्थ्य ज्यादा होगा, रहा है सिद्ध होता है कहा उद्यमन संवेश रुद्रादी नाम विदुषा समारंभ और अपने भोग काल आने पर प्रयत्नशील होना और अपने भोग काल समाप्त होने पर माने शांत हो जाना उसमें प्रवेश कर जाना इत्यादि देवताओं में और रुद्रादी देवताओं में और जो विदुष्मान उपासक में बराबर है रुद्रादी देवताओं में और विदुषस्पासक उपासक उपाश, उपाश, में भी समान है एक समान ही होगा माने सभी का एक साथ भोग काल है ही नहीं जब पूर्व दिशा वाले भोग काल में है तो बाकी दिशा वालों को भोग नहीं मिल रहा अभी जब दक्षिण दिशा में आदित्य पहुंचे हुए हैं तो पूर्व काल वाले को भोग नहीं मिलेगा पूर्व दिशा वाले को नहीं मिलेगा दक्षिण दिशा वाले को मिलेगा जब पश्चिम में पहुंचेगा तो बाकी को नहीं पश्चिम वाले को मिलेगा अपने अपने जब भोग का समय आने पर प्रयत्नशील हो जाना और भोग का समय न होने पर उसे प्रवेश करना ये सभी के लिए उन देवताओं के लिए पांच देवता है वसु रुद्र आदित्य मरुद साध्य और विदुषा बने उपासक उनके साथ एक होकर उपासक भोग करता कहा था इनके लिए समान है ये बता दिया। में कहते तथा कहते हैं। भोग तथा आदि आदि तो रिग्वे, के गए, तो दियादारी अमृत के उपजीवी लोग और अमृत में भी द्वैगुण्य विशेषता है अनुमीयते मान कल कहते दिगुण तरफ वीरवत्व अनुमीयते वाष्य में ऐसा बोला रहा था मान कल्पना की जाती है कि जब उनके पास में जब अमृत को भोग काल ज्यादा है तो अमृत भोगी लोग और अमृत में भी सामर्थ्य ज्यादा है ऐसा कल्पना की जाती है अनुमत माने कल्प्यू भोग कालम आकल्य उद्यमनम तदावत उपरमणम अग्नियादिमुखत्व दृष्टिमात्रण तृप्तिमत्व तत्सर्व विदूषो भी कल्प्य देवे सामम इत्याह है इत्यादि कहा जो ये बताया गया था भोग कालम आकलिया अपने अपने भोग काल को निश्चय करके पांच प्रकार के हैं वो पूर्व और दक्षिण पश्चिम उत्तर उर्व पांच हैं तो उनमें कभी साध्य का आएगा कभी कुछ का आएगा कभी पशुओं का आएगा कभी रुद्र का कभी आदित्य का कोमरुद का भोग काल आना है जहां जहां सूर्य पहुंचे उनका भोग काल आएगा दूसरे भोग नहीं कर पाते उस काल में जिस दिशा में सूर्य पहुंचे हैं भोग कालम आकलिया भोग काल को निश्चय करके उद्यमनम वो काल आने पर प्रयत्नशील हो जाना अपने भोग के समय आने पर प्रयत्नशील होना उद्यमनम सदा भावों और उसमें प्रवेश करना उद्यमन का अभाव प्रयत्न का अभाव होना ये क्या होगा ज्ञातवा ऐसा ज्ञातवा उपरम माने वो काल का अभाव जान करके उपराम हो जाना और अग्नि आदि मुखत्व वशु लोग उपभोग करते हैं अग्निमुख से इत्यादि जो बताया था और दृष्टि मात्र तृप्त मत देवता लोग खाते पीते ने दृष्टि मात्र से तृप्त होते उपासक के लिए वो समान है सर देव सम देवताओं के साथ समान है कल्पित यहाँ तक हो गया दसम खंड तक हो गया आगे मंत्र है अथ तथा ऊर्ध् उदयता नहीं नैव उदे्य नास्तमेता प्राणियों का भोग काल सप्त होने पर अथ तत ऊर्ध् जब प्राणियों का भोग काल था तो सूर्य उस प्रकार घूम घूम कर के उनको भोग दिया सबको तो। भोगकाल समाप्त होने तत्व मैंने के आगे के का, आगे काल में जब भोग समाप्त हो गया प्राणी होगा जितना भोग था सबका पूरा हो गया उस काल में तो तत्व ऊर्धव उसके पश्चात ऊर्ध् माने स्वात्मा उदय तो मैंने अपने आप में उदय होना है किसी दिशा विशेष में उदय नहीं होना उसके बाद प्राणियों को तत्त प्राणियों को भोग देने के लिए तत्त दिशा में उदय होना था किंतु अब उन प्राणियों का भोगताल समाप्त तो हो गया है अब भोग नहीं रहे प्राणियों का स्थिति में तो पूर्व उर्द्व उदयत्य तथा उर्द्व आगे की बात है ये तो उदित्य आत्मस्वात्म नहीं उदय फलता अपने आप में उदय होकर न एव उदयता नस्तम्य था फिर वहां पूर्व दक्षिण आदि में उदय अस्थ नहीं होता उदय भी नहीं होता अस्त भी नहीं होता आदित्य का एकल एव होकर के रहेगा किरण रहित होकर के अपने आप रहेगा अवयव रहित अकेला हो जाना अवयव रहित हो जाना अवयव रहित होकर मध्यस्थाता मान्य स्वात्म स्थाता अपने आप में स्थित होगा था स्थाता लोट लगा प्रथम पुरुष एक वचन है ऐसा हो ठीक रहेगा ये कहा तदै होगा उस विषय में आगे मंत्र है ये बोलना चाहते हैं ठीक भी कहते हैं पंच भी पर्याय मद विद्या यथावत होता पांच पर्याओं के द्वारा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण उत्तर और पूर्व दिशा करके पांच दिशाओं पंचमी तो पर मधुविद्या यथावत यथार्थ करके बता दिया कहा यहां क्रमेणा क्रम मुक्ति फल परिवशायित्व ये जो मधुविद्या का क्या है क्रम क्रम से, क्रम से यहां मुक्ति फल है मैंने क्रम मुक्ति देने वाली है मधुविद्या क्रम से क्रम मुक्ति देने वाली है उसमें निश्चय होता है तस् तस्या उस मधुविद्या का दर्शनित्व मानी इसको क्रमेण मुक्ति फल परित्व तस्या उसको उस मधुविद्या को ये दिखाने के लिए मधुज्ञान ऐसा है क्रम से क्रम मुक्ति देने वाली है ये दिखाने के लिए अनंतरम वाक्यम अवरोध्या आगे का वाक्य में आगे का मंत्र अवरोध करके कहते हैं स्मृति कहती कृप्वा इत्यादि भाषिकार बोलते हैं एवं कृपया उदयास्त स्वकर्मफलभ नि तत्कोक्ष तत्म संहृत्य अथ ततन अग्रह कालाद्ध् सन आत्मनि उदेत्य उदगम्य उदेति तेषा प्राणीना स्वात्मस्तु नई उदेता नए कृपा मने, तो ध्ये करना अपने उदय और अस्त उदयोग क्रिया के द्वारा उदय क्रिया अस्त के द्वारा क्रियाक्रिया प्राणीना स्वकर्म फलभोग प्राणियों का अपने अपने कर्मों का फल भोग का निमित्त का अनुग्रह करके जैसे जैसा कर्म था उस प्रकार के फल भोगने के अनुग्रह किया करके वो सभिता तत्कर्म फल उपभोग से तत्माने प्राणी उन प्राणियों के कर्म के फल के उपभोग हो जाने पर तेम कर्मफल फल उपभोग क्षय तेाम तत्कर्म वहां समास है तेसाम कर्म तत्कर्म उनके कर्म का फल का उपभोग का क्षय हो पर आगे कर्म फल भोगने के समय तो नहीं कर्म समाप्त हो गया होगा प्राणी होगा ऐसी स्थिति में ता नहीं प्राणी जाता नहीं आत्मनि समृद्धि उस स्थिति में अब कर्म फोल है नहीं प्राणी होगा भोग करना नहीं उन्होंने उस उन स्थिति में उन प्राणी वर्गों को अपने में ही समेट करके आदित्य प्राणी जाता नहीं उन प्राणी वर्गों को आत्मनि समृद्धि अपने आप में उपसंहार करके समेट करके अथ उसके पश्चात यहां अथ भाष्य इसके आगे भाष्य है उसके पश्चात तथ तस्मात अनंतरम उसके पश्चात प्राणियों को अपने में समेट चुका है क्यों प्राणियों का कर्म का फल अब भाई ने समाप्त हो चुका है सबका जब तक कर्म फल भोग पांच तरह से घूमता हुआ प्राणियों को वो दिया वो दिया अब कर्म फल समाप्त होने पर उसके अनंतर प्राणी अनुग्रह काला भोग जब प्राणियों के अनुग्रह कर रहे थे आदित्य उसके पश्चात पूर्वसम उसके बाद ऊपर होता हुआ ब्रह्मी भूता वर्तमाना इस और माने अब प्राणी का अनुग्रह काल से ऊपर हो जाना माने ब्रह्मस्वरूप हो जाना उसे आदित्य है ब्रह्मी भूत इसका ब्रह्मी भूत वर्तमान उर्द्वा संत ऊपर होता हुआ ब्रह्मभाव को प्राप्त हुआ वह आदित्य आत्मा उदयते हैं उदगम है अपने आप में उदय होकर के ज्ञान प्रति उदयती तेसरा प्राणी ना हो क्यों अन्य के लिए उदय होना अब नहीं है जिनके लिए उदय होना था वो प्राणी रहे नहीं अब ज्ञान प्रति उदय थी जिनके लिए उदय होना था सूर्य को तेसाम प्राणी नाम उन प्राणियों का अभाव उनसे स्वात्म नहीं उदयते अपने आप में उदय होकर अन्य के लिए नहीं हो अपने आप में स्थित हो जाना अपने आप में उदय होना माने आत्मस्त हो जाना अपने आप में होना स्वात्मस्त हो नईव उदयता नास्तमेता फिर उदय भी नहीं अस्त भी नहीं एक अल एक अकेला वजाना अद्वतीय अवजान रश्मियों से रहित, अवयव से अनावयो कह से रहित होगा, होना ऐसा होगा, मध्य मध्ये मान स्वात्म मध्य मध्येगा स्वात्म अपने आप में भी स्थित रहेगा वो आदित्य में रहेगा ये कहा। त्र क्षि विद्वान्न बस्वादि सचरणों रोहितादि अमृत बहुभागी यथोक् क्रमेण स्व आत्मा सबता आत्मे सहित मंत्र दृष्टि उत्थित अन्स्म पृष्ठपते जगाया इस विषय में तदेश श्लोक में तत्मानेत्र ता, श्लोक में जो तत्पद आया उसका अर्थ तत्र उस विषय में कश्चि विद्वान कोई उपासक ब्रह्मव्यक्ता है कोई कर्ममुक्ति को प्राप्त तो हुआ व्यक्ति है कश्चित विद्वान जो कर्ममुक्ति को प्राप्त तो हुआ विद्वान बसवादि समाचर बसु के समान आचरण वाला जैसे बसु जैसे अमृत का उपभोग करते हैं उसी प्रकार अमृत का उपभोग करने वाला बसवादि समाचार बसवादि के समान आचरण वाला रोहित आदि अमृत भोग भागी जो रोहित शुक्ल कृष्ण परम कृष्ण इत्यादि अमृत का भागी था भागी हुआ जो व्यक्ति उस अमृत का उपभोग करने वाला विद्व कृपा ज्ञानी यथोक्त क्रमे स्वात्मानं स्वात्मान आत्मत्वं आत्म ये बताए गए क्रम से जिस क्रम से यहां बताया उस क्रम से स्वात्मानं सवितारम अपने स्वरूप जो सविता है सूर्य है उसको प्राप्त हुआ आत्मत्वे सविता को द्वैत रूप से न अद्वैत रूप से अपने अवैध रूप से प्राप्त करते <coughs> मैं ही हूं ऐसा प्राप्त करते स्वात्मान सवितारम अपने स्वरूप जो सविता है उसको आत्मत्वे आत्मभाव से प्राप्त करके माने अहम तवे प्राप्त करके हुआ। ये अर्थ होगा समाहिता सन समाहित होता हुआ इस मंत्र को देखा उसने आगे मंत्र देंगे उत्तिता ये मंत्र देख करके उठा हुआ अन्य स्वयं पुष्टपते जगा आगे मंत्र है कि अन्य जो किसी ने पूछा आप जहां से आए हो वहां भी क्या लोग प्राणी मरते हैं क्या ऐसा पूछने पर एक जगह का उत्तर दिया कहा धर्मता है उसने कहा उसने कहा यथस्तुम तो आगत हो पूछा गया कैसा जहां से तुम तो आए हो आगे मैंने आत्मभाव से उठा हुआ है यथस्तुम आगत हो तो ब्रह्मलोक ब्रह्मलोकने आत्मलोक जिस ब्रह्मलोक से आप आए हो ब्रह्मलोम आत्मलोक वहीं मृत्यु का भाव आत्मलोक में यह बाकी सर्व सर्वत्र मृत्यु यत तुम आगता, जहाँ से तुम आए हो ब्रमलोका जिस ब्रमलोक से आए हो किम तत्रापि अहोरात्र परिवर्तमान सविता प्राणीना छपयती यथा यह अस्मक पृष्ठ प्रत्यय कोई ऐसा पूछा हुआ व्यक्ति का जो उत्तर देता है कहते हैं जो पूछता कैसा है यथस्तुम आगत हो ब्रमल जिस ब्रह्मलोक से आप आये हो मैने आत्मलोक से आये हो किम तथा उस स्थान में भी अहोरात्रा अभ्याम दिन और रात के माध्यम से अहोरात्र के माध्यम से सबके आयु पूरा कर देता तक क्या किसका किसके माध्यम से अहोरात्र के माध्यम एक दिन गया दो दिन गया तीन दिन गया बोलते पूरी आयु गई आज उजाला हो गया सूर्यास्त हो गया उदय हो गया अस्त हो गया बोलते रहते होते होते आयु खत्म हो जाती तो जहां से आप आए हो ब्रह्मलोक से उस मैंने आप से किम तथा भी वहां भी गया अहोरात्रा के द्वारा अहोरात्रा के माध्यम से परिवर्तमान सविता सविता घूमता है एक दो माध्यम से दिन और रात के माध्यम से घूमता है सविता प्राणी नाम आयु क्षपेगी क्या प्राणियों के आयु को नाश कर जाता है यथा यह जैसे इस श्लोक में यह असमागम जैसे यहां हमारा होता है आयु क्षपण करता है आयु यहाँ कौन आदित्य और अहोरात्र के माध्यम से जैसे यहां जहां मृत्यु लोग भी बैठे यहां इस प्रकार क्या आप जहां से आयो वहां भी ऐसा होता है ऐसा पूछा किसी ने उसके प्रति उत्तर देता है ये कहा उत्तर क्या देगा तो उस विषय आगे मंत्र से बोलेंगे आगे मंत्र है आगे तत्व माने तत्र उस विषय में यथा पृष्ठे यथोक्ते अर्थ है एक तत्व अर्थ जिसका पूछा जिस प्रकार का अर्थ है उसमें ये श्लोको भगवती यह को आगे मंत्र होता है तेना उ योगी ना ये श्रुतिर वचन उस योगी ने ऐसा कहा करके स्मृति का वचन है ये उस योगी ऐसा बोला करके आगे स्मृति बोलती है ये कहा तस्मात माने प्राणी अनुग्रह कालात अनंतरमित तब्दार्थ है तस्मात अन में तस्मात पदभाष्य में तस्मात अर्थक प्राणी अनुग्रह कालात अनंतरम तस्मात पद गर्थ प्राणी अनुग्रह कालात या अर्थ करना प्राणी का अनुग्रह काल के पश्चात अब प्राणी नहीं रहे तो प्राणी का अनुग्रह समाप्त हो गया करना उसके पश्चात अपने आप में उदय होकर के अपना एक प्राणी अनुग्रह कालादर्ध्वसन में ऊर्ध्वसन दिया हुआ है ऊर्ध्सन माने ब्रह्मी भूतो वर्तमान ही दिया ब्रह्म भाव में है उस आदित्य उस काल में प्राणी अनुग्रह काल तक तो आदित्य रूप में काम किया और प्राणी अनुग्रह काल समाप्त तो होने पर प्राणी आयु समाप्त तो हो गए सबके कर्म फल समाप्त तो हो गए ब्रह्म भाव को प्राप्त हुआ है क्या आदित्य ऐसा है आगे आत्मनि उदित्य मैंने स्विमन महिमन प्रकाशम लौटा अपने आप में प्रतिष्ठित होना अपने आप में उदय अपने आप में प्रतिष्ठित होना आत्मा उदय का अर्थात स्व महिमनी अपने महिमा में प्रकाशम लब्धा अपने महिमा में प्रकाश प्राप्त करत, करके यह अर्थ है थाता इति प्रयोगात मध्यस्थाता थाता का प्रयोग करने से थाता का दो अर्थ हो सकता है एक शुभंत होगी तीन अंत है प्रश्न उठेगा था धातु तो इसे त्रिच प्रत्यय करेंगे तो प्रथम प्रथम आगे एक बच्चे थाता बने धात्री का धाता पित्री का पिता थात्री का थाता और तीन घंटे में ले जाएंगे तो था से लूट लगा रहेगा तो थाता बनेगा थाता थाता और थाता रहा तो कौन सा है यही कहते हैं थाता यदि प्रयोगाथ थाता प्रयोग है मध्यस्थाता प्रयोग क्रममुक्ति अत्र विवक्षिता कहते हैं क्रममुक्ति यहां विवक्षित है माने थाता उस प्रकार से रहेगा रहेगा ये अर्थ करना चाहते हैं क्रम अत्र विवक्षिता कहते हैं एक नंबर टिप्पणी में कहा थाता इति तिंगंतम इतिहास है कहा का था था था था ना ये ने थाता था को तिंगंत मान करके कहा क्या कहा कि कर्म मुक्ति विरक्षिता कर्म मुक्ति विवक्षित आगे ऐसा रहेगा ये कहा तत्र विद्वत् अनुभवम प्रमाण आई थी उस विषय में कर्म मुक्ति अवश्य होनी इसकी जैसे यहाँ पर तो मधुविद्या की चर्चा की इसकी उपासना ठीक ठीक करेगा कोई व्यक्ति तो क्रममुक्ति होगी इसमें उपाय माने ज्ञानियों के अनुभव बताते हैं प्रमाणित करते हैं तत्र कहा तस्त विद्वान इत्यादि में कहा था कोई विद्वान है मधु विद्या का जान, जानकार है समाचरण देवताओं के समान आचरण वाला है वो जैसे जैसे आचरण किया उन्होंने जैसे मधु पान किया वैसे पान करने वाला वाल। रोहित आदि अमृत भोगभागी रोहित आदि जो अमृत का भाग मान बो, भोग का भाग भोग के भाग उसका मधु का सेवन करने वाला यथोक् क्रमेण स्वात्मानम सविता रम आत्मनिरूप यहाँ जैसा बताया गया है उस प्रकार से क्रम से अपने स्वरूप को सविता अपने स्वरूप सविता को स्वरूप मान करके प्राप्त करके समाहिता सन एकाग्र होता हुआ एकम मंत्रम दुष्टा उठे इस मंत्र को देखकर के उठा हुआ है मान उठता बने आत्मभाव में था अभी शरीर भाग में आया हुआ है भोजन व्यापार के लिए अन्य पृष्ठपते जगराज अन्य पूछने वाले को उत्तर दिया ये कहते हैं टीका में कहते हैं त्र क्रमुक्ति सप्तम अर्थ तत्र पद का अर्थ क्रम मुक्ति तत्र बने क्रम मुक्ति कहा क्रम यथोक्त क्रमेण अशोभा आदित्य यथोक्त क्रम से जानना मैंने क्या है यथोक क्रम ने स्वात्मान सविधानम आत्म उपेव कहा हुआ है यथोक क्रम क्या मधु विद्या में जो प्रकार बताई गई सब कोई क्रम है एक यथोक क्रम यही है कि अशोगा आदित्यो देव मधु यहां से जो कहा गया था अशोगा आदित्य देव मधु से लेकर इत्यादि न पंच अमृत पांच प्रकार के अमृत की चर्चा की है यहाँ ये इस प्रकार से जानने वाला स्वम आत्मान वेदतया विद्वत आत्मसंभूतम अपने आप के वेद्य रूप से हाँ, क्या है विद्वत आत्मसंभूतम उस ज्ञानी के आत्मसमान हुआ व्यक्ति आत्मत्वे अहं ग्रहण गृहित आत्मत्व ने सविता को क्या किया आत्मत्व ने उपेत्य क्या सविता को अपने स्वरूप समझ करके आत्मभाव से प्राप्त कर द्वैत भाव से नहीं कहा था उसके लिए कहते अहं ग्रहण देता अहम त्वे इधम तेर नहीं अहम त्वे ने ग्रहण करके या अहंग्रहण कथम प्रश्न इति आकांक्षाएं वहां कैसे प्रश्न है वो व्यक्ति का जो पूछने वाला है जिस लोक से तुम आए हो वहां भी क्या प्राणी मरते हैं क्या ऐसा प्रश्न कैसे होगा यह यथा है प्रश्न इस प्रकार है कैसा प्रश्न आए यथास्तु आ जाता जहां से तुम आए हो कोई पूछ रहा है ब्रह्मलोक आज जिस ब्रह्मलोक से आप आए हो माने आत्मलोक से ब्रह्मलोक माने आत्मलोक क्यों तथापि अहोरात्राभ्याम परिवर्तमान क्षविता वहां भी क्या दिन रात के माध्यम से घूमने वाला जो सूर्य है वो सूर्य प्राणियाम आयु क्षपाएगी प्राणियों के आयु को नाश करता है क्या यथा यह समागम जैसे हमारा होता है और रात्र के माध्यम से घूम करके सूर्य हमारे हमारे आयु क्षीण कर देता है ऐसा वहां भी होता है क्या ऐसा पूछा तो उसके उत्तर में करता है ठीक है लब्ध ब्रह्मोपदेश ब्रह्मविद जिसको ब्रह्म विद्या का उपदेश हो गया है ऐसा ब्रह्मविद्या ब्रह्म विद्या उगतावस्थायाम ब्र ब्रह्म विद्या के कथन के समय में ब्रह्मोक्ता अवस्था है पहले तो ब्रह्म विद्या उक्ता अवस्था था किन्तु अभी ब्रह्म से वियुक्त हुआ है शरीर भाव में उतरा हुआ है उस काल की बात है आत्मा भाव से शरीर भाव में आया है दीक्षा प्रणाली के लिए उस काल में किसी ने पूछा जब आत्मभाव में बैठा था, था उस काल में तो पूछना संभव ही नहीं है शरीर भाव में उतरा हुआ है वो जीवन मुक्ति अवस्था में दो तरह से उसका जीवन चलता है कभी आत्मभाव में होता है कभी शरीर भाव में होता है अज्ञानी व तो पूरा शरीर भाव नहीं है एक ही घर है उसका जो जीवन मुक्त वाला व्यक्ति है ज्ञानी उसके दो घर होते हैं कभी आत्मा में बैठा हुआ है कभी शरीर में प्रारब्ध है अभी प्रारब्ध से नहीं हुआ है तो शरीर के अनुकूल भोजन आदि के लिए वहां से विक्षेप हो जाता है बाहर आ जाता है शरीर में आ जाता है उसका कोई पूछा है शरीर भाव में क्या के पृष्ट कथम प्रत्युक्ति कैसे उत्तर दिया था तत्म त्र यथा पृष्ठ ये कैचा ये सुरुओं होती तेनाली ने कहा श्रुते वचन विदम ये श्रुति का वचन है श्रुति का वचन को उस योगी के द्वारा कहा गया क्या है वचन आगे बोलते हैं ये श्रुति का वचन देते आगे न वै त्र नोच नो दिया ब्रह्मणेति नवै तत्र वै त्र नम्लोच नोदियाय कदाचनस्तेनाह न वैत वहाँ होता अहोरात्र के द्वारा सूर्य के परिवर्तन होने के कारण प्राणी के आयु के क्षपण नहीं होता न वही तत्र तत्र ना वहां नहीं होता है कहां? जब आत्मा भाव में देखती पड़ा होगा आत्मा में होगा वहां नहीं होता वो ब्रह्म ऐसा ब्रह्म लोक ब्रह्म का ब्रम्ह का ब्रह्म में एक तो कर्मधार समास, समास होता है एक षष्ठी समास होता है ब्रह्मणोलो का ब्रम्हलो करेंगे तो जो माने घूर भूब स्व तप सत्य सत्य लोग को ब्रह्म कहा जाता है ब्रह्मणा लोका प्रमलोक का ब्रह्मा जी का लोक स्थान का स्थान जैसे धरती ब्रह्मलोक कर्मधार्य आत्मलोक होता है ब्रह्मलोक का प्रम्लो का जो ब्रह्म है वही है ब्रह्म का लोग तो you know people, to, nope, नहीं ऐसा करेंगे कर्मधार समाज कर आत्मा ही होता है न भाई तत्र वहां यह कार्य नहीं होता जैसे यहाँ होता है सूर्य अहोरात्र के द्वारा परिवर्तन होता हुआ या जैसे प्राणी का आयु का नाश कर देता है उस प्रकार वहां नहीं होता माने उस आत्मा में नहीं होता तो ब्रह्मलोक में नहीं होता न निम्लोचन उदियाय का वहां पर उसमें ना वहां पर सूर्य का अस्त होता है न उदय आय न उदय होता है वहां सूर्य का उदय अस्त दोनों नहीं होता है आत्मभाव में सूर्य का उदय भी नहीं अस्त भी नहीं होता न निम्नलोच नया कदाचार कभी भी माना वह अस्त भी नहीं होता उदय भी नहीं होता सूर्य का ऐसा स्थान नहीं होगा वो ब्रह्मलोक ऐसे लोग है जहां से मैं आया हूँ अभी वहां बैठा था थोड़ी देर पहले अभी शरीर भाग में आया है वो आत्मवास आत्माभाव शरीर भाग में आया हुआ है इसलिए बोलता है कोई विश्वास न करे इस बात में तब कहते शपथ करके बोलता है में से देवा हे देवा देवता दे उस सत्य से मैं विरोध न हो जिस ब्रह्म, ब्रह्म की बातें मैं कर रहा हूँ सूर्य उदय भी नहीं होता अस्त भी नहीं होता कह रहा हूँ उस सत्य के द्वारा मैं विरोधी न हो वो सत्य ब्रह्म के द्वारा मैं विरोधी न हो जाऊ ऐसा कहा टीका में कहते हैं श्लोकम उपाध्याय व्या श्रुति का भी वचन है श्रुति के वचन को उस ज्ञानी के माध्यम से कहा जा रहा है बोला था वही बातें हैं उसे मंत्र को लेकर के व्याख्या करते नवई तत्र इत्यादि कहा नवई तत्र यह तो अहम ब्रह्मलोक है जिस ब्रह्मलोक से अभी मैं आया हूं ब्रह्मलोक माने आत्मलोक यहाँ आत्मा भाव में था वो व्यक्ति अभी शरीर भाव में आया हुआ उस काल में पूछा किसे जीवन मुक्ति अवस्था का व्यक्ति है वो उसमें पूछा गया है वो नवई तत्र नहीं वहां सूर्य किसी का आविषण नहीं करता वहाँ ये तो अहम जहां से मैं ब्रह्मलोकात ये तो ब्रमलोका आगता जहाँ से मैं आया हूँ तस्मिन नवई तत्र तत अस्ति अस्थि ये नवई तथा यदत अस्ति यद पृछसी वहाँ यह कार्य नहीं होता जो तुमने पूछा क्या पूछा क्या वहां भी ये काम होता है क्या जो जैसे यहाँ होता है सूर्य रात्र के द्वारा सभी प्राणियों का आयुषीण कर देता है उस वहां भी होता है क्या ऐसा कुछ वहां नहीं होता उस ब्रह्मलोक में नहीं होता है काम नहीं तत्र निम्लोचक सूर्य का वहां अस्त भी नहीं होता निम्लोचक अस्तम अगमत वहां सूर्य अस्त हुआ हो ऐसा भी नहीं होता सविता सविता अस्तम अगवत् अस्त भी नहीं होता हो गया हो ये बात नहीं न तो उदयी आया उदी जो उदी उद ई आया तो इ लिख लगा रहे न तो उद ई आया न उदय गुत कहीं से उदय होता हो ऐसा भी नहीं बता। कदाचन कभी भी कभी उदय होता हो कहीं से उदय होता हो नहीं कस्मिशित किसी में उदय होता हो यह भी नहीं कुश्चित कदाचन कस्मित अभी थी किसी प्रकार से किसी निमित्त से कभी भी कहीं भी किसी काल विशेष में उदय होता है ऐसा नहीं किसी काल में अस्त होता है ये भी नहीं ऐसा था नहीं वो ब्रह्मलोक अंग पन्नम शपथम विधि प्रदे पूर्वादी शंका उठाया जिसने पूछा था तो वो शंका उठाता है उदयास्तमय परिचित ब्रह्मलोक ये जो आपने कहा क्योंकि वो भी लोक है जैसे ये लोग उदया उदयास्तमय के माध्यम से प्राणियों की आयु छिन्न कर देता है सूर्य वैसे वो भी लोक है तो वहां भी उदयास्तमय के द्वारा प्राणी का आयु का होना चाहिए ये उदयास्तमय वर्जित हो ब्रह्मलोक लोग यदि अनुपन्नम अनुपन्नम यदि उठता शपथम पूर्व पक्षी शंका करता है उदयास्तमय से वर्जित उदय अस्त से रहित ब्रह्म लोग है ये जो कहा ठीक नहीं ये उठता ऐसा पूर्वादि के कहने पर शपथम ये प्रदेश शपथ जैसा करता है वो शपथ करता कैसा शपथ करता है, करता है कहा हे देवा हे देवता लोग संबोधन है ये देवा साक्षिणो आप लोग साक्षी हो यूय ये देवा यूम साक्षिण साक्षी हो आप लोग सुनो यथा मयोक्तम सत्यम बच जो मैंने सत्य वचन को कहा जिस ब्रह्मलोक से मैं आया हूं वहां पर सूर्य अहोरात्र के द्वारा किसी का आई छीन नहीं करता जो मैंने सत्य कहा यथा मया उक्तम सत्यम बच तेना सत्य अहम ब्रह्म स्वरूपेण उस सत्य के द्वारा रूप मैं माँ विरादीसी मा विरुद्ध विरुद्ध न हो जाऊ पर महाभूत ये विरोधी वाला ब्रह्म की अपराप्ति मुझे न हो जाए झूठ बोलने के कारण ऐसा नहीं यदि मैंने झूठ बोला हो तब होता मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं जहां से आया वहां पर जन्म मृत्यु आदि कुछ नहीं हुआ आयुष्मण नहीं होती जो कहा सत्य बोल रहा हूं ये कहा ठीक निमुगलोच इतिहास में अर्थ है ये लिट लकार दिख रहा है तो मुंग्लोच चा होना चाहिए था निम्लोच चा ऐसा पाठ होना चाहिए तो श्रुति में केवल निम्नलोच बोला हुआ है दित्व नहीं किया दिखता है यही गार्टी कर निमुग्लोचा इतिहास में अर्थ है विषय के अर्थ तो ये आना है दित्व करना है लिटलकार है वो किन्तु निम्लोचा छांद से प्रयोग है प्रयोग कर दिया वहां दित्व नहीं किया लिख लगा दी होना दीव नहीं किया इति शब्द पूर्वार्ध व्याख्या समाप्त अर्थ कहा जो भाष्य भाष्य में कश्मीत इति जो लगाया है पूर्वार्ध की व्याख्या समाप्ति के लिए इति लगाया भाष्य में जो कस्पिश अभी काले इति ऐसा दिया था वो इति शब्द पूर्वाध के मंत्र के पूर्वार्ध की व्याख्या समाप्त हो गई इसके लिए कहा कहते हैं उत्तरार्धम उत्पाद उत्तरार्धिक उत्थापन करते कैसे जब उस ज्ञानी ने कहा कि वहां पर सूर्य किसी के आयु क्षण नहीं करता वहां उदय भी नहीं होता अस्त भी नहीं होता बोला तो उसको थोड़ा ठीक नहीं लगा सुनने वाले को क्योंकि उदयास्तमयरिजित हो तो ब्रह्मलोक अनुपन्नम उसने शंका उठाई माना ब्रह्मलोक उदय और अस्त से रहित है ऐसा कहना ठीक नहीं है यही कहना चाहते हैं क्यों तो ठीक भिशा भिशा भिशा है मिटा लोकत्विशेषात ब्रह्मलोक उदयास्तमय लोकत्विशेषात अयम लोकवत ऐसा हो जाएगा ब्रह्मलोक भी उदयास्त उदयस्त के सही है उदय में रहित नहीं है सही तो है क्यों लोकत्व लोकत्व विशेष है वो भी एक लोकत्विशेष जैसे एक लोक है वो भी वो लोक है जैसे ये लोग दृष्टांत हो जाएगा अनुमान की बाधा होगा लोकत्वा विशेषाद इतर लोकवत्त इतर लोक, लोक अन्य लोक के समान ब्रह्म लोक नोदयास्तमय वर्जित है ब्रह्मलोक को भी उदयास्तमय वर्जित तो हो न अस्मात लोकत्व विशेषाद इतर लोकवत्श होगा गुरुवादी अनुमान करेगा ब्रह्मलोक भी उदयास्तमय से रहित नहीं है क्यों लोकत्व धर्म बैठा हुआ है जैसे अन्नलोक उदयास्त्र धर्म से रहित नहीं है वैसे वो भी नहीं है ये शंका आ गई एक लोकत्व विशेषात इधर लोकवत ब्रह्म लोक नोदयास्तमर्जत नो तो ऐसा कहा विद्वान दूसरे के द्वारा ऐसा कहा हुआ विद्वान उत्तरार्ध्य शपथम पूर्व परिहर इत्यादि उत्तराध्य के द्वारा शपथ करता हुआ परिहार का खंडन करता है कहा, कहा उत्तराध में ए कहा ए देवा देवताओं को संबोधन करके कहा ए देवा युव साक्षी सुनोता आप लोग साक्षी होकर सुनो देवता लोग यथावयोक्तम सत्यम वजन जो मैंने सत्य वजन कहा जहां से मैं आया वहां कोई उदयास्तमयता सूर्य का कहा अहम ब्रह्मणा ब्रह्मस्वरूप से मैं ब्रह्म के साथ अभेद होकर के ब्रह्मस्वरूप से मैं विरोधी न हो जाऊंगा मम माभूत मुझे ब्रह्म की अप्राप्ति न हो जाए झूठ बोलने के कारण ऐसा झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं सत्य बोल रहा हूँ आगे एवं मंत्र दृक्ष शपथ द्वारा निर्णित अर्थे नह इत्यादि के की मथास्तुति आशंका है आगे शंका है इस प्रकार मंत्र द्रष्टा के द्वारा शपथ के द्वारा निर्णित जो अर्थ हो गया मैंने उस आत्मलोक में उदयास्तमय नहीं है सूर्य प्राणियों की आयुक्षण नहीं कर सकता है ये तो शरीर लोक में जो कुछ है शरीर लोक में होता है सूर्य औरत्र के द्वारा प्राणी का आयु क्षीण करना कहा काम करेगा शरीर लोक में जब शरीर में बैठा होगा तब होगा आत्म आत्मलोक में काम नहीं होता प्रम्लोक आत्म आत्मलोक एवं मंत्र इस प्रकार मंत्र द्रष्टा ऋषि शपथ सप, द्वारा निर्णय अर्थ है मंत्र द्रष्टा के द्वारा शपथ लेकर के निर्णित जो अर्थ है आत्मलोक में उदय आस्था में नहीं है ऐसा जो कहा उसने न्याद्या आगे न हव अस्वय उदयती न अनोचती इत्यादि मंत्र क्यों आएगा आगे जब मंत्र द्रष्टा के द्वारा निर्णय हो गया तो हो गया आगे श्रुति क्यों बोलना चाह रही फिर उदय भी नहीं होता अस्त भी नहीं होता फिर श्रुति क्यों बोलना चाह रही आगे मंत्र में शंका आ गई कि मर्था श्रुति श्रुति किस लिए अगला मंत्र किसके लिए तृतीय मंत्र शंका करके उत्तर देते हैं सत्यम तेनाम इतिहास रखे वो जो मंत्र दृष्टा उस व्यक्ति ने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा करने के लिए श्रुति अनुमोदन करने जा रही है इसमें द्वितीय मंत्र में जो कहा वो सत्य कहा ऐसा बोलती है स्तृति अभी ये स्त्रु का वचन है तृतीय मंत्र पहले द्वितीय मंत्र था मंत्र दृष्टा के था किंतु ये तृतीय मंत्र स्त्रुति का है उस ऋषि ने जो कहा आत्मलोक से आने वालों ने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा ये बोलने के लिए तृतीय मंत्र है जिसके लिए मंत्र है कहा सत्यम तो नवोप्तम इतिहास श्रुति स्त्रुति बोलते उसने उस ज्ञानी आत्मविद्ता ने ठीक कहा वह आत्मलोक में कोई वहां नहीं होता सूर्य का उदय उदयास्ता आदि नहीं होता प्राणी की आयु क्षण नहीं होती वहां प्राणी नहीं होते वहां तो आत्मा होता है ये ये इसके लिए स्थिति ये तृतीय मंत्र श्रुति का, का वचन है ना स्मयी उदयती न न निम्लोचतीकृत दिवाह स्मयीतामे ब्रह्मोपनिषदेद नहवास्मा उ नमोचती सकृद्वाहैवास्मी येता ब्रह्मोपन वेदा न वै अस्म उदेति ऐसा जो ब्रह्मव्यक्ता अस्मि ब्रह्म विदे अस आत्मव्यता व्यक्ति है ब्रह्मवित्ता है अस्मयी ब्रह्मवित्ता के लिए उस ब्रह्मविद्ता के लिए असमय नहाबई उदयती सूर्य उदय नहीं होता उसके लिए ये तो शरीर व्यक्ता के लिए उदय होता है जो शरीर में बैठा हुआ है आत्मा में बैठने वालों के लिए सूर्य उदय आदि नहीं होता वो सूर्य ही नहीं हुआ जब तक भाष है थे सूर्य नशांको न पा होगा सूर्य के प्रकाश ही ले जाता कहा सूर्य उदय हो रहा वहां होता ऐसा लोग है अस्मयी नहाबई उदयती आदित्य ब्रह्मव्यता के लिए आदित्य उदय नहीं होता आदित्य ही नहीं उसके दृष्टि में क्या उदय होगा न निमोचि उसके दृष्टि में उसका अस्त भी नहीं होता आदित्य का उदय भी नहीं होता अस्तव्य नहीं होता ये तो शरीर भाव में जो बैठा है उसके लिए सारा ये द्वैत भाव सकृत विवाह अस्वयी भविष्य उसके लिए तो हमेशा दीनी दिन होता है हमेशा उसके लिए दीन ही दिन है रात्रि होती नहीं अहोरात्र होता ही नहीं आपके हाँ प्रकाश में बैठा हुआ है हमेशा प्रकाश है उसका ऐसी सकृत विवाह अस्थायी भवत है उसके लिए तो एक ही साथ दीने दिन होता है हमेशा दीने दिन बनेगा दीन दीन रात्रि नाम की वस्तु नहीं और अहोरात्र नहीं होगा। या एताम एवं ब्रह्मोपनिष्भे वेदह। ऐसा जो उपनिषद विहित ब्रह्म को जो जानता है उसके लिए ऐसा हो जाता है वहां सूर्य उदय भी नहीं होता अस्त भी नहीं होता उसके लिए हमेशा प्रकाश ही प्रकाश रहेगा ऐसा जो ब्रह्म संबंधी उपनिषद को जानता है एक मान उपनिषद प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है उसको जो जानता है उपनिषद के द्वारा ही जो प्रतिपाद्य ब्रह्म वो जानना है ऐसा ब्रह्म को जानता है कहावय अस्मयी इत्यादि कहा अस्मय मानी यथोक्त ब्रह्म विदे पूर्वोक्त जो ब्रह्मविद्या है माने आत्मव्यता न उदयती सूर्य उदय नहीं होता सूर्य न निब्लोचती सूर्यास्तवी नास्तमें अस्तवी नहीं होता किंतु ब्रह्मविदे ये जो ब्रह्मव्यता है इसके लिए अस्म ब्रह्मिदेय अस्म ये ब्रह्मव्यक्ता है इसके लिए सकृदिवाह सद अहर सकृदिवाह मैं सद हमेशा अहर्ति न होता है ऐसा है स्वयं ज्योतिषवाद क्योंकि वह स्वयं ज्योति स्वरूप है स्वयं प्रकाश स्वरूप है आत्मा अथम आयम है स्वयं ज्योति भगवती कहा हुआ है हमेशा वहां प्रकाश ही प्रकाश है कभी होता ही नहीं <breaths Fahrenheit> है ये यथोक्ताम ब्रह्मोपनिषदम वेद बुह्यम वेद कहा जो व्यक्ति एताम यथोताम ब्रह्मोपनिषदम वेद बुह्यम माने ब्रह्मोपनिषद परिश्रम में वेद गुजम वेदों में जो गुहे बात है वेदों में भी जो गोपनीय बात है आत्मा की बात जब आ जाती बेदा, है वेदों में वो वेद गुह होता है वेदों में भी जो गोपनीय बात है वेदों में कर्म कांड भी है उपासना भी है बहुत सारे है किन्तु तत्व आदि बहुत गोपनीय बात है महाभारती तो वेद वह ब्रह्मो परिसन कहा वेद में भी जो गोपनीय बात है उसको जो जानता है गोपनीय तत्व है उसको जानता है एवं तंत्रेण वंशाद त्रय प्रति अमृत संबंध योग जाती एवं वेद का स्नान एवं मन क्या करना एवं शब्द को तंत्र न्याय लगाना सकृत उच्चारित सकती अनेकार्थ जनक तंत्र एक बार उच्चारण करना अनेक अर्थ का ज्ञापक करता हो बोध करता हो उसको तंत्र बोधते हैं तंत्र न्याय लगाना तंत्र युक्ति सकृत उच्चारितत्व सती अनेकार्थ बोध जनकत्व तंत्र तंत्र न्याय होता है एक बार उच्चारण करने पर अनेक अर्थ का बोधक होता हो जो शब्द उसको तंत्र बोलते हैं है। एक सकृत उच्चारित्व सती अनेकार्थ बोध जनकत्व तंत्रम एक बार उच्चारण करने पर अनेक अर्थ का बोध पैदा करने वाला ज्ञान पैदा करने वाला जो होगा उसको तंत्र कहा जाता है जैसे तपरस तत्काल से आता है वह तपरस शब्द एक बार बोला हुआ सूत्र में तपरस तत्काल से जहां तपर हो गया है वो तत्काल का ही बोध करेगा अन्य काल का बोध नहीं करेगा ऐसा बोल रहा हो सूत्र वह तपर अगर तंत्र न्याय लगा करके दो अर्थ निकालते हैं तपर हो यशमात् माने बहुबरी समाज और पंचमी समाज दो समाज से निकालते हैं उसको तकार है परे जिससे उसको तपर कहा जाएगा जिसके बाद त हो उसको कहा जाए तपर और त से परे जो हो उसको तपर कहा जाएगा दूसरी बात ऐसा बोला पहले वाले में आएगा त पर में है जिसका तकार जिसके पर में हो उसको तपर और दूसरे में आया त से परे जो हो उसको तपर वो न्यायालय आएगा वृत्ति में जो लिखा हुआ है सूत्र में तो एक ही बार बोला है तपरस तत्काल से तपरसव है किंतु तो वृत्ति में लिखा है तपर हो यमात्परस इत्यादि कहा जिससे तकार परे हो अथवा जो त से परे हो ऐसा अर्थ निकलता है पंचमी समास में आएगा त से जो में होगा और बहुवली करेंगे तो त परमे हो जिसका ऐसा इसी प्रकार यहां भी तंत्र लगाना एवं कहते हैं तंत्रेण <coughs> तंत्रेण माने एवं शब्द एवं एवं, एवं, से तंत्र उक्त अर्थत्रशत्म शब्द दयादिया ब्रह्मोपन देव का अर्थ तंत्र लगा करके तीन अर्थ का परामर्श करेगा एवं एक बार उच्चारण हुआ है किंतु तीन अर्थ का पूर्ण कराएगा एवं क्या अर्थ करना कहते हैं वंशादि तिरसा बास देवरव तिरस्तिरम वंशो अंतरिक्षम अपूप और मधुराट्य बोला था ना रश्मय मधुराट्य रश्म मधुराट्य ऐसे बोला था ये तीन को लेना कहा वंशादित्र बा तीन को लेना ये तीन ले लेना और प्रति अमृत संबंधम प्रत्येक अमृत का संबंध किसके साथ है वो भी जानना एवं बेद का अर्थ है यह एवं ऐसा है ना यहमोपन भेदमे एवं का अर्थ करना एवं कार्तिका एवं त्रय वंश लेना अपूप लेना मधुनाड़ी लेना तीन एवं से यह तंत्र न्याय लगाना तीन ले लेना और प्रत्येक अमृत का संबंध किसके किस साथ है वो समझ समझना वसु रुद्र आदित्य मरुद साध्य सबको जानना है प्रत्येक अमृत का साथ संबंध समझना और यज्ञ अन्योचाम और जो कुछ और भी कहा है <coughs> मान उद्यम प्रयत्नशील होना और चुपचाप हो जाना अपने समय नहीं आने पर चुप हो जाना प्रयत्न अपने समय आने पर प्रयत्नशील हो जाना अमृत भोग के लिए ये सब बात ये सब एवं ब्रह्म पर बेदम एवं का अर्थ ऐसा समझना ये एक कह तंत्रेर तंत्र न्याय लगाकर के एवं का अर्थ सब समझना वंश आदि त्रय तीन बांस आदि तीन को समझना देवरे वस् वंश अंतरिक्षम अपूप इत्यादि बोला था रश्माड्य मृताप इत्यादि सब समझना है यहाँ प्रति अमृत संबंधम प्रत्येक अमृत के साथ संबंध किसका वसुर रुद्र आदित्य मरुत साध्य इनका संबंध को समझना ये एवं से लेना सब ये मंत्र के अंतिम है ना एवं एकताम एवं ब्रह्मपुरस्बे ये एवं से लेना।, लेना।, लेना और एक सौ अन्यथा चम और भी हमने जो कुछ कहा उद्यमन होना और संवेशन हो जाना प्रवेश हो जाना यह सब बताया था ये सब बातें को जानना एवं एवं जानाति जो इस प्रकार जानता है ये एकता ब्रह्मोपरसम जानाति इस प्रकार जानता है विद्वां उदयास्मय काल परीक्षित नित्यम अजम ब्रह्म विद्वां ज्ञानी सर्वुक्ति को प्राप्त हो विवां उदयास्मय काल के घेरे में न आकर के उदयाष्टमय काल अपरिछद्यम परिच्छिन्न नहीं हुआ उदय के घरे में नहीं आत्म भाव में किया तो काल भी नहीं अस्तकाल भी नहीं नित्यम अजम ब्रह्म बहुत नित्य जो नित्य अजन्मा ब्रह्म हो जाता है वो अर्थाया टीका में कहते हैं नह इत्यादि श्रुति में आदाय व्याचे कहा नह वही इत्यादि जो श्रुति है उसको लेकर व्याख्या करते यथोक्त ब्रह्म विदे पूर्वोक्त सारे मधु विद्या के विज्ञान को जानने वाला जो ब्रह्मविता होगा उसको तो देती न निम्लो जो दीनास्तमी कहा उसके लिए सूर्य उदय भी नहीं होता है और अस्त भी नहीं होता किंतु ब्रह्म विदेय जो ब्रह्मविता है इसके लिए सक्रिति सदैव आहार बहती निरंतर दीन ही दीन होता उसको क्यों स्वयं ज्योतिष स्वयं ज्योति स्वरूप है स्वयं प्रकाश स्वरूप है वहां पर सूर्य का प्रकाश काम नहीं करेगा स्वयं प्रकाश स्वरूप है कहा या ये, ये ब्रह्मोपनिषद बेद इत्यादि कहा था टीका में ब्रह्मोपनिषदम से अर्थ नहा जो ब्रह्मोपनिषदम वेद मंत्र में है वो ब्रह्मोपनिषदम का अर्थ भाष्य में कह दिया वेद बुहम वेद में जो गोपनीय बात है उसको जो जानता है ये कहा टीका में कहते हैं एवं शब्द आदाय व्याकरण जी एवं शब्द था मंत्र में उसको लेकर के व्याख्या करते हैं एवं तंत्रेर माने तंत्र न्याय लगा करके तंत्र न्याय बने एक बार उच्चारण शब्द का और अनेक अर्थ का बोधक होता हो उसको तंत्र कहते हैं अनेक अर्थ का ज्ञान कराता हो शब्द एक बार उच्चारित होता हो सब अनेक अर्थ का करता हो उसको कहते हैं तंत्र ऐसा एव है एवं तंत्र वंशादी तरण तंत्र लगा तंत्र न्याय से वंशाधि तीन को जानना वंशा अपु मधुना मधुनाड़ी ये तीन है समझना प्रत्येक अमृत का, का संबंध किसके साथ है बसु रुद्रा आदित्य मरुत साध्य सब समझ रहा और यक्ष और का कर और भी हमने जो कुछ कहा उद्यमन होना अपने भोग आने पर भोग की समाप्ति में प्रवेश कर जाना इत्यादि जो पता था सबको जानता है जो इत्यादि ठीक है वंशादि त्रयम कहा उसका अर्थ करते हैं तिरस् वंश हो तिरछा बांस कहा था देवरेव बंशो, बंशो, ऐसा कहा तो देवदेव तिर अंतरिक्ष में अपूप मध् अपूपो कहा था और मधु का अपूप और माने छत्ता मधु का नाड़ी जो छिद्र है एवं रूपम वित करता तीन जानना प्रति अमृत संबंधम लोहित आदि जो अमृता है लोहिता शुकला कृष्णा परम कृष्णा क्षोवते ऐसा ऐसा अमृत का स्वरूप आया और उनका किसके साथ संबंध है बसु आदि के साथ बसु रुद्रा आदित्य मरुत साध्य इनके साथ संबंध प्रत्येक अमृत का, का संबंध है एक कहा प्रति अमृत संबंध हम सर लोहिता आदि तो अमृत आदि लोहिता शुक्ल कृष्णा परम कृष्णा छोबत इत्यादि अमृत का मधु और उसका कौन है संबंध कहा है बसु रुद्रा आदित्य मरुत और साध्य संबंध ये संबंध जानना अन्य अन्य अन्य अव जामेश प्रयत्शील होना भो काल न होने पर चुपचाप हो जाना इत्यादि गृह ये सब गृहित होता है एवं शब्द के द्वारा ये कहा उक्त विद्या फलम उपसंग कही गई उपासना है उसके फल का उपसंग करते है विद्वान उदयास्त में कहा अपरिंग जो उपासक होगा वो भी उदयास्तमय काल के घेरे में न होकर के जितने अजम क्रमवर्त तो। मैंने क्रममुक्ति का भागीदार बन जाएगा ये मधुविधियां का उपासना आई करेगा तो ये कहा अच्छा समय तो हो गया यही रहते हैं फिर कर उपासना कैसे करते इसका चिंतन है ये याद कर लिया इसको चिंतन चिंतन चिंतन, चिंतन चलाना है उपासना में क्या मानसिक चिंतन है और क्या है उपासना यही मंगाण्कक्षुश्रोत्र बल इंद्रिया चर्वा सर्वं ब्रह्मोपन महां ब्रह्म ब्रह्म करोदस्विरा उपनिषत्सुधर्मास्ते मषंत हे मैंशंत Om shanti shanti